ये काफी हद तक सच है। एक वक्त की बात है, एक मुर्गी ने एक बहुत ही खौफनाक कहानी सुनाई, जो इससे पहले कभी नहीं सुनाई गई थी। ये इतनी खौफनाक थी कि इसने दूसरी मुर्गियों के परों को खड़ा कर दिया। ये एक लंबा और थका देने वाला कामकाजी दिन था। सभी मुर्गियाँ अपने छोटे-छोटे आरामदेह भो ग्रे परों वाली मुर्गी स्टेली ने ये सब देखा। वो सोच रही थी कि मुर्गी ऐसी बात क्यों कर रही है? क्योंकि उसके लिए मुर्गियां अपने ही पंख उखाड़ें तो ये बहुत ही खौफनाक और संजीदा ख्याल था। ओह, मुझे खुशी है कि मैंने उस गंदे पर से निचात पाली है। ये अफवाह खुद एक महदूद नरक पाने के चक्क हे लीसा, हे पिक्सी, करीब आओ, मेरे पास एक खबर है। क्या तुमने इस अहमक मुर्गी के बारे में सुना है? वो अपने सारे परों को नोच रही है, और ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए। एक मुर्गा कैसे बिना परों वाली मुर्गी को पसंद कर सकता है? अगर मैं मुर्गा होती, तो मैं इस तरह की मुर्गी से नफरत करती। <laughs> ओ, ये बहुत इस दुनिया को क्या हो गया है यकीन ही नहीं होता मुझसे कहो कि यह सच नहीं मुर्गियों के बाड़े के पास ही एक पुराने शहबलूत के درخت पर एक उल्लू का खानदान रहता था मां उल्लू के बहुत शानदार कान थे जो सब कुछ सुन सकते थे और साथ ही एक बड़ा मुंह जो सब कुछ बयां कर सकता था वह हर बात जिसकी बात ये मुर्गियां करती हर पहुंचकर माँ उल्लू ने वो सब बयां किया जो उसने सुना था। ये एक बहुत ही खौफनाक कहानी थी छोटे उल्लूओं के लिए। उन्हें मजा भी आया और वो खौफजदा भी हो गए। पर ज्यादातर वो खौफजदा थे इस ख्याल से कि एक परिंदा अपने ही पर नोच रहा है। ये सोचते हुए कि उनके बिना वो खूब सूरत लगे� पर अपने पैरों के बिना उनको ठंड लगेगी और वो बीमार भी हो जाएंगी। हमें और बताइए माँ, क्या इस कहानी में और कुछ है? ओहो, नहीं नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम तीनों सोने चलो, अच्छे से सोना मेरे प्यारों। बाद में जब वो अपने छोटे उल्लूओं को बोसा देती है, उनके सोने के बाद माह <स्थ> मैं जानती हूं कि वो मेरा यकीन नहीं करेंगे पर मुझे बताना होगा। माउलू मुर्गी के बारे में सब कुछ कबूतरों को बता देती है। वो ये सब सुनते हैं। उन्होंने पलक भी नहीं झपकाई, उन्होंने सवाल भी नहीं पूछा, उन्होंने बस सुना और यकीन किया जो माउलू बता रही थी। वो जरूर ठिठुर रही होंगी अ वो भी सभी तरफ उड़कर गए ये शर्मनाक कहानी सुनाने के लिए। जानते हो ये काफी हद तक सच है। कुकु मुर्गियों के बाड़े में मुर्गियाँ अपने सारे बरनोच रही हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। पता है ये काफी सच है। मुर्गियों के बाड़े में मुर्गियाँ अपने सारे बरन मुर्गे का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मुर्गियों के बारे में मुर्गियाँ अपने सारे पर नोच रही हैं मुर्गे का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसा मैंने सुना है ये एक पर बन गया बहुत से पर और ये एक मुर्गी बन गई बहुत सी मुर्गियाँ अगली सुबह तक ये चौंका देने वाले खबर मुर्गे तक पहुंच ग कहना है मुझे तुम्हें कुछ बताना है शायद तुम मानो ना ये सब पर काफी हद तक है ये सच तीन मुर्गियों ने अपने सारे पंख नोच लिए ये बात मैंने दूसरों से है सुने मैंने सुना है उन्हें था मुर्गे से प्यार मुझे पहले क्यों ना हुआ एतबार चना होगा सर्दियों का कहर जब नहीं होगा उन पर परुंक का असर और परन एक मुर्गी के बाड़े से दूसरी मुर्गी के बाड़े तक यह कहानी फैलती चली गई खेत दर खेत और आखिर में पूरे ملک में और आखिर में یہ خبر उस मुर्गी کے बाड़े तक پہنچی جہاں से یہ सब शुरू हुआ था तीन उदास मुर्गियां थी, जिनका एक मुर्गे की वजह से दिल टूट गया था उसका दिल जीतने की खातिर वो अपने पर नोचने लगी जी दिखाने के लिए कि कौन ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये तब तक जारी रहा जब तक उन्होंने अपने सारे पर ना गावा दिए तुम्हें यकीन नहीं होगा पर ये काफी हद तक सच है जब उ वो बहुत उदास और परेशान थी और उसने कहा ये क्या हो रहा है ये मंसूर नहीं है मुर्गियों को कभी भी अपने पर नहीं नोचनी चाहिए मैंने एक मर्तबा एक पर नोचा था जो गंदा हो गया था इस कहानी को राज नहीं रखा जाना चाहिए हमें आगा करना होगा हमें इसे टीवी और न्यूज़ पर डालना चाहिए तुरंत ही य Hmm, یہ خبر بہت پریشان کرنے والی ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ ہمارے مرگیوں کے باڑے کے لیے ایک نیوز چینل ہے بے شک ہمارے پاس ہے تمہیں ایسی بات کیسے نہیں پتا محفظ نا مجھے علم نہیں تھا یہ کہلاتی ہے سی سی ٹی وی سی سی ٹی وی کیا ہے؟ سی سی ٹی وی ہے چیکن کوپ ٹیلیویجن یہ بہت مشہور ہے اسی طرح ہی یہ کہانی صبح کے اخبار میں بھی آئی ہر نے تین کے जिनका दिल टूट गया था एक मुर्गे की वजह से और जिन्होंने अपने सारे पर नोच डाले थे और वो अब सर्दियों के मौसम में ठिठुर रही हैं पर उन्हें उनकी हिफाजत की होती पर इसके बजाय वो सब खौफनाक बीमारी से बीमार हो गई जल्दी ही हर कोई इन मुर्गियों के बारे में बात कर रहा था कि वो कितनी अहमक़ती मैं ये याद रखूंगी कि ऐसी कोई बात आगे ना जाने दूं जो सच ना हो। आज मैंने एक अहम सबक सीखा है। ये कहा गया है कि झूठ दुनिया में आधा रास्ता तय कर लेता है, इससे पहले कि सच अपने जूते पहने। स्टेली मुर्गी ने ये बहुत कीमती सबक सीख लिया था, इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम कहानियाँ और शब्द आगे बढ़ाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। यहाँ-वहाँ कहा गया एक भी लापरवाह लव्स, शायद कुछ ऐसा कर दे, जिसे शायद हम कभी रोक न सकें और फिर कभी बदल न सकें। जैसे एक पर बहुत से परों में तब्दील हो गया, जैसे एक मुर्गी तीन में ब